देखा एक फिर कॉपी जाती है एक पैदल बनता है कीचड़ का पैदल, पैदल बनता है जो पढ़ाते नहीं है पूरे साल में फिर उनका काम क्या होता है कॉपी को री चेक करना चेक की गई है कीचड़ द्वारा फिर गोला लगा दी गई चेक नहीं है। किसी नहीं है जैसे और एक जगह लिखी थी गवर्नमेंट जियो करते हैं उसमें तो मैं टिका दिया लगा दिया मुझे बुला दिया क्लास एट नहीं देखिए इस प्रकार तीन और देखो ज्यादा ढूंढो भी नहीं पाते हैं लेकिन एक ही तो काफी को ढूंढ लेते हैं आ, जहां मिल जहां है। मिल में कहा सर थर्टी एट बच्चे हैं तो मैं कहीं ओवर लुकिंग हो, जो हो गई होगी नहीं ये तो बहुत बड़ी गलती है मथुरा के प्रिंसिपल ने कहा पचौरी बहुत बड़ी गलती है अरे आप कैसी इतना आप टीचर हैं बच्चे भविष्य का सवाल बताइए हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है तो आप भी ऐसा पढ़ाना चाहते हो क्या अस्ता प्यारा पकड़ाते हिंदी वाले क्योंकि हिंदी वाले में क्या है हिंदी वाले के गाजन उनको भी हिंदी आती है वो साले जाकर अपने घर से बोला जाते हैं माया मित्रा लोग था इन लोगों ने एक बात नहीं कही थी है विद द हाई वे बिंदी नहीं लगाई तो बिंदी को लेकर के बड़ा माथापच्ची बता है है ऐसे स्कूल है तो यार सही है फिर जो डीपीएस यूपीएस को गाली देते हो भाई वहां पे क्या इनी कुछ है। है। है। है। बच्चे ऐसे बहुत जगह पढ़ लो ना आंसर पढ़ लो ना एक तो होता है हम लोगो ने दस बारह साल तक मतलब क्या इंग्लिश में आता हम लोगों ने हिंदी पढ़ी है मैंने पर्सनली हिंदी में लिखा है हिंदी में पढ़ा हिंदी मैंने पढ़ा पांच साल मैंने पर हिंदी पढ़ा तो मेरा हिंदी राइटिंग देखने आदा है हिंदी चिका पता तो भी है इंग्लिश तो इंग्लिश की राइटिंग सबके अलग अलग डिफर डिफर होती है हिंदी में तो कहता है की चलो ऊपर डंडा ही खींच देना है इसमें ए भी अलग बनता है आ भी अलग बनाएगा एस भी अलग बनता है आपको पता करना पड़ेगा ठीक है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है चेक करने को आपकी और भी नाइन नाइन पढ़ाना आसान होता है नाइन्थ पढ़ा बहुत आसान होता है सबसे दिक्कत होती है, ना क्यों, नाएं नाएं क्यों? में है बच्चे थोड़ा मेच्योर होते हैं उनकी राइटिंग हमारे बहुत बढ़िया होती है, ना, देंग देंग है कुंजी गाइड बहुत अवेलेबल होती है तो बस डील करो बच्चे लिख के कोई जरूरत नहीं पड़ती चेक करने की अरे कुंजी गाइड वहां भी चलते हैं नहीं चलती लेकिन बच्चे तो तो लेके आते हैं। आंसर आता है है। है अरे आन, जब कोई होमवर्क देता होगा तो सुविधा मिल जाती है। आ, मिल जाती जाती लेकिन नहीं मिलती है, होता है। तो बना के प्रिंट पर आगे फ्रेंड्स पीछे बैठा हुआ था मैं दो तीन क्वेश्चन का भाई मैं सोचा फ्रेंड्स लिखवाता हूं तो बच्चों से डर नहीं है लेकिन प्रिंट पर बड़े-छोड़न से क्या कहीं मिस्टेक ना हो दिखा लेंगे तो एक लकड़ी काग चला गया ठीक आया कहता है उसी से थोड़ा बिट फिल्म सेता के यो वे वेरी गुड टीचर बट बट मोर इंपोर्टेंट रेन वाटर बट ओके कितेले बट हम का बो छोड़िके मतलब लेनी है। देनी है है पूरी इसमें तुम्हारा मैं मैं तो मैं एक मैं उसमें ना चले जाता तुम भी पांच बच्चों पैसा आया था एक <laughs> सिर्फ भाई दो लाख रुपए पहन देते हैं का पिछले बार नहीं, चलो ठीक है दे रहे हैं लेकिन वही बात है की स्कूल फिर क्या ले जाए साले बच्चे खुद से नहीं चले जाएंगे अरे खुद में तुम्हें ज्यादा पैसा लग जाएगा वहाँ जब एजुकेशन होता है तो पे इतनी साइड घुमाएंगे? नहीं दो नहीं लाख बहुत है छह दिन नहीं अरे इजिप्ट का मैं देख रहा हूं दिन सिर्फ पचास हजार अमेरिका का भी एक लाख बारह हजार का अगर यहाँ शिकागो का टिकट का देखने बड़े बड़े तुम देख के हवा निकल जानी है ना है विदेश के नाम पर दोनों की दोनों छोटी अब हिजाब वाली आ, हिजाब बताया पिछली बार टीचर है छोड़ गई वो था छोड़ गयी कितने देते थे बाहर वाली हो एक लाख और ये भेदभाव नहीं हो रहा नहीं का तुम भी अरे ब्रेंड एक मुझे समझ समस्या ये है ना कि ब्रांड वैल्यू ना बाहर वालों की इंडिया में तो है इंडिया वालों की बाहर क्यों नहीं है अरे इंग्लिश तुम तुम तुम अगर हिंदी तुम्हें पढ़ा नहीं तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे यूएस में खूब निकलते हैं मालदीव वाली कुछ नहीं तब भी सऊदी अरब में बहुत सारे टीचर ऐसे है श्रुति मित्तल जो है वो वहाँ पे क्या कर रही है वो यही तो कर रही है पढ़ा रही है जाएंगे। यानी क्या, क्या कर रही है? रही है। दो कर, दो कर कर नहीं। साल साल अगर मैं ना, तो मैं भी जा सकता हूँ ना साथ में एक इंग्लिश लैंग्वेज और आ जाए नहीं अगर हिंदी पढ़ाने के लिए इंग्लिश तो मस्त है अरे हिंदी पढ़ाओ लेकिन पढ़ा पाओ सऊदी अरब में एक सौ पच्चीस लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हें यहाँ 40,000 रुपया मिलता है तो तुम्हें 40,000 खर्चा देंगे नहीं वे चालीस हजार देते हैं देखो जो उनका रूम था मालदीप का मेरे पास ऑफर आया था किचन कम्बाइंड था टीचरों का लेकिन टीचरों किचन कम्बाइन कर रखे थे दस डॉलर देते थे एक दिन का अमेरिकन डॉलर दस डॉलर घूमने का फिर संडे में भी अलग पैसे देते थे, थे पांच डॉलर पूरा उसका हिसाब लिख रखा था पाँच डॉलर में क्या घूमोगे अमेरिका पैसे मालदीव मालदीप डॉलर में क्या घूम लो टोटल इंडियन करेंसी में रहोगे मालदीव का मौसम चौकत्ते लेके यहाँ पर आएगा दो महीना बाद अच्छा जी, बात नहीं कर सकता। सन बान बहुत है। ना ना पर फिर मैंने देखी क्या देख लेकिन दो महीने तीसरे दिन की आदत में तू वहाँ जा सकते है जो प्रॉपर चाहिए, ते है वहां तो देखना, लोगों का देखता हूं ना सनबर्न के दे, कैसे कैसे लोग चेहरे आते हैं, दो महीना बाद घंटा इंडिया में दिल्ली में तो बाहर निकलते ही धूप अगर सीधी पड़ती है धूप बिल्कुल बिल। वैसे पहाड़ों की धूप बड़ी ज़्यादा जरूरी से मांग मांग कर ले गए समस्या है की सला जाऊ जािमला तो साले में में भी धूप धूप नहीं पा। कहीं नहीं झेल झेल कहीं रोहतांग में तीन डिग्री चल रहा है तीन डिग्री में भी अगर धूप होगी ना तो भी नहीं मैं मर जाऊंगा बादल रहता है ना तो नहीं झेल पाता यार झेल क्या नहीं पाता शरीर ऐसा तो हो गया। तो के जब चकते पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो तो पहले से, तुम्हारे वो नहीं हुई। पहले से नहीं यार। ये दो हजार सात से हुई दो हजार सात में रेगिस्तान चला गया था पता नहीं क्या हो गया था, में था, में था उस टाइम क्या तो तो ऐसा तो खा तो लिया था मौसम इतना निराला है अब देखिये मा कंटीन क्या आलिशान वाई है हमें तो वही सही लगती थी कंटीन हमारी बल्ले दही बल्ले और इसी धसू मिलते थे बड़ी आप बहुत हो गई है जाके देखो नहीं साउथ कैंपस की कैंटीन तो तो साल दो साल वो वो साल और तक तक हो ना तब बाहर तुम्हारा मिनट चला गया लंदन घूम रहा है पांच दिन के लिए कौन विनीत कुमार ये भाई वो क्या यूनिवर्सिटी ने बुलाया था उसे हेलो है ना वो किसी okay. जमाने में कौन सीएसडीएस के कोलैबोरेशन में एसओएएस कोई यूनिवर्सिटी है लंदन की अच्छा 5 दिन का होता है उसका आईएटीएस तो भाई लंदन ही भेजता है वो लंदन या पेरिस या जर्मनी ऐसे भेजता है लंगड़ी छड़िया चुणी 2 दिन जाता सीएसडीएस तेरे रख लेंगे गारंटी ले लेता उसमें हिंदुस्तान में अभी भी इंग्लिश इंग्लिश के इतने में पर टीचर है मैं देखा जो मतलब और इसमें में पढ़ा रहे हैं मेन हाँ जो हमने पहले लिखे हैं सबके इंग्लिश भाई साहब ऐसे ही है एरी कर इंग्लिश है ना हुँ. किसी को ज़्यादा, जिससे हिंदी वालों की लिटेजर बहुत पकड़ होती है अगर जो हिंदी से डोड्यूज किया कहीं भी किया हुआ है उनको सालों को इतना पूरा जितने इतना क्लियरिटी होती है उनको ना पढ़ाने उड़ाने में तो मोबाइल लेकिन इंग्लिश लेकर के जितने टीचर हैं जिम इंग्लिश बोलना जानते हैं उनको लिटरेचर घंटा नॉलेज नहीं होता है कुछ Nine रहे, मैं जितने, अभी मैं तो तो अपने, देखा अपने मैं है। स्कूल में तुम यहाँ ही देख लो दिल्ली में कितना उनको लिटरेचर पता है जितना बच्चा सरकारी स्कूल में अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे इतना मैथ नहीं सीख पा रहा है ना बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पे मैथ हिखा खुद इंग्लिश टीचर जो है किसी नहीं पता सब जानते जानते मैं हिंदी मैं हिंदी पढ़ा लेकिन जानते बच्चा हूँ है। एक भी पता नहीं चलता। मैं तीन पढ़ा रहा हूँ इसमें चार साल से कुछ फायदा तो मुझे मैं देखता हूँ की स्थिति और हिंदी वालों की कोई पढ़ाई में वैसे मैं, मैं, मैं हिंदी के थी। की थी मरा, मरा, मरा, कल्पना मलैया इन दोनों का हदम ठंडी रहती थी हरदम ठंडी रहती थी एक लड़का गया भाई डीज का वो ज्वाइन किया है नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम का इस बार ज्वाइन किया है मुझे मिताली वो भाई हिस्ट्री ऑनर्स का बंदा है वो सही है हिस्ट्री ऑनर्स अगर वो इंग्लिश से मीडियम से कर रहा है ना उसकी पकड़ होगी यहां पर डिपार्टमेंट में लेकिन घंटा ज्योग्राफी इसमें कहां जाएंगे कोई करके हिस्ट्री रख के होंगे ज्योग्राफी <laughs> घंटा होती है <laughs> तुम ज्योग्राफी अगर पढ़ाऊंगा कुछ नहीं होता उसे हिस्ट्री कर वो हिस्ट्री के अलावा अगर ज्योग्राफी पढ़ाओ तुम ज्योग्राफी में एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी ना इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होता होगा बजट मासी पीरियड पढ़ा दो बच्चों को हाल कवित के पास पढ़ाने में चार बार पढ़ाने में कुछ नहीं होता होगा मैं पढ़ाता हूँ जब पढ़ाना होता है ना उतने पहले पढ़ा लोधे यहाँ पेट का यूज हो रहे हैं यहाँ तो इसमें कुछ नहीं करते दिल्ली के स्कूल में यूज नहीं होता चौक ब्लैक बोर्ड का नहीं हो रहा तो बता रहा है